दृष्टिकोण है भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्री नाभाजी का भी मत है अकेले भगवान का दर्शन पूरा दर्शन नहीं भक्तों के सहित भगवान का दर्शन परिपूर्ण दर्शन ये बात भक्त दर्शन में नहीं भक्त का अकेले का दर्शन भी परिपूर्ण दर्शन भगवान का अकेले का दर्शन पूर्ण दर्शन परिपूर्ण दर्शन नहीं और भक्त का अकेले का दर्शन परिपूर्ण दर्शन है आप लोग कहेंगे कैसे क्योंकि भक्त के साथ निरंतर भगवान रहते हैं अंतरयामी गर्भगत संत सुंदरी माई तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए गोहावली में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं अंतरयामी गर्भगत संत सुंदरी मां संतों को सुंदरी गर्भणी नारी का रूपक दिया जा रहा है इनके गर्भ में भगवान विराजमान है श्री राम कृष्ण विराजमान है कोई गर्भणी के बालक को हृष्ट पुष्ट संतुष्ट बनाना चाहता हो तो उसका क्या उपाय है गर्भिणी नारी का आदर किया जाए उसको पौष्टिक आहार दिया जाए तो उसके गर्भ में विद्यमान जो शिशु है वो अपने आप पुष्ट हो जाएगा संतुष्ट हो जाएगा इसी प्रकार से यह संत तो सुंदरी गर्भिणी नारी के समान है और इनके हृदय देश में निरंतर रमण करने वाले विराजमान रहने वाले जो भगवान हैं भक्त वत्सल भगवान हैं गर्भगत बालक के समान है भक्त को संतुष्ट करने पर भगवान को अलग से संतुष्ट नहीं करना पड़ता भक्त संतुष्ट भगवान ने जो स्वयं अपने श्रीमुख से ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया है और कहा है कि मैं अपनी सृष्टि में ब्राह्मणों की तुलना किसी प्राणी से नहीं कर सकता इनकी मुख्य रूपी अग्नि में श्रद्धा पूर्वक आहूति देने से जैसे मैं तृप्त होता हूं ऐसा तृप्त में अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से नहीं ना मणई स्तूल भूतमन्य पशा विप्रा किमता परंतु यस्न्हुत श्रद्धया स्नामिका तथा तो वहां जो ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया गया है वह भी इसीलिए कि ये पवित्र भूदेव ब्राह्मण निरंतर भगवान का अनुसंधान करने के कारण इनके तनवन प्राण में निरंतर भगवान की परिपूर्ण स्थिति बनी रहती है वैसे तो भगवान समस्त जीवों में विद्यमान हैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है किंतु श्री कबीर जी के अनुसार सब घट में या साइया खाली घट नहीं कोय बलिहारी वा संत की जही घट पर घट हो भगवान की उपस्थिति तो सब में है किंतु जैसे किसी घड़े के भीतर विद्यमान दीपक उसके प्रकाश किरण का अनुभव बाहर नहीं होता किंतु वही दीपक किसी विशुद्ध स्फटिक मणि से निर्मित मंजूसा के मध्य विराजमान कर दिया जाए तो उस मणि मणिमंजूषा के मध्य विराजमान दीपक का प्रकाश बाहर तक होता है मृत पात्र के समान है मिट्टी के घड़े के समान और ये भक्त संत पुरुष ये मणिमंजूषा के समान अत्यंत विशुद्ध हैं। इनमें वह जो भगवत तत्व है वह विशेष रूप से प्रकाशित होता है उसका प्रकाश बाहर तक दिखाई पड़ता है संतों में और क्या विशेषता होती है इसी मंच पर परम श्रद्धे भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज मामा जी का दर्शन होता था दर्शन करके ऐसा लगता था निश्चित ही भगवान की दिव्यता इनके रोम रोम से झलक रही है उनके स्वरूप से उनके स्वभाव से उनकी विनम्रता से वो दिव्यता झलकती थी संत मणि मणिमंजूषा के समान भगवत कृपा से नारजी कह रहे हैं कि यहां अकेले दर्शन नहीं यहां तो परिपूर्ण दर्शन होता है भगवान और भगवान के भक्त का तो भक्त का दर्शन परिपूर्ण दर्शन है क्योंकि भक्त के चित्त में निरंतर भगवान की उपस्थिति बनी रहती है निरंतर उपस्थिति बनी रहने से भक्त का दर्शन कभी अधूरा दर्शन नहीं है <स दिखनित वालिगाल> यद्यपि यह भी कहा जा सकता है कि भगवान में भक्त की उपस्थिति बनी रहती है यह भी कहा जा सकता है किंतु ये वर्ण विषय भक्त महिमा का है नाभाजी का दृष्टिकोण हमें कहना है तो नाभाजी ने भक्त दर्शन को परिपूर्ण दर्शन माना इसलिए जब भगवान अपने परिकर के सहित दर्शन देते हैं तभी संपूर्ण दर्शन माना जाता है लक्ष्मण जी साथ में हो श्री सीताजी साथ में हो श्री हनुमान जी महाराज साथ में हो दर्शन हो पूरा दर्शन अकेले राम जी का दर्शन हुआ तुलसीदास महाराज को चित्रकूट में गोस्वामी जी ने हनुमान जी से कहा हमको अभी दर्शन नहीं हुआ और परिपूर्ण दर्शन तब माना जब चित्रकूट में राज्याभिषेक की झांकी का दर्शन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी को हुआ भगवान श्री राम अपने भाइयों के सहित श्री किशोरी जी के सहित हनुमान जी के सहित विराजमान है उस झांकी का जब गोस्वामी जी ने अपने नेत्रों से दर्शन किया हां अब परिपूर्ण दर्शन हुआ भक्तों के सहित तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बिना बुलाए तुम्हारे यहां आते हैं क्योंकि तुम्हारे यहां आसक्तिपूर्वक श्री कृष्ण निवास करते हैं और श्री कृष्ण निवास करते हैं इसलिए संत भी निवास करते हैं तो भक्त भगवान का दोनों का एक साथ दर्शन होता है तो अपना चरित्र कहने के बाद ये जो श्लोक कहा इसका तात्पर्य है एक ही स्कंद में एक ही वक्ता के द्वारा एक ही श्रोता की उपस्थिति में दो बार एक ही छंद का उच्चारण तो एक बार प्रहलादी से भी श्रेष्ठ भक्ति आप लोगों की है आप उनसे भी अधिक भाग्यशाली हैं यह कहा गया और दूसरी बार अपना चरित्र कहने के बाद फिर कहा गया हम विरक्त संतों की अपेक्षा भी आप ज्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें भी भगवान नौकर तो नहीं बने सारथी नहीं बने दूत नहीं बने सेवक नहीं बने और तुम्हारे तो क्या नहीं बन गए तुम्हारी तो सब कुछ बन इसलिए तुम विशेष बात भक्तों के चरित्र के बिना भगवत चरित्र नहीं बनता और भगवान की उपस्थिति के बिना भक्त का चरित्र नहीं कहा जा सकता तो सत्रह पुराणों में 18 पुराणों में भक्तों के चरित्र हैं भगवान के चरित्र के साथ ही साथ और महाभारत में तो भक्तों के चरित्रों के माध्यम से ही भगवत चरित्र कहा गया है की विशेषता है वहां आनुषंगिक रूप से चरित्रों को कहा गया किसी कथा के ब्याज से किसी भक्त का चरित्र आ गया किंतु इसमें श्री नाभाजी ने प्रधान रूप से विशेष रूप से भक्तों के चरित्रों को इसलिए भक्तमाल का प्रधान विषय भक्त चरित्र निरूपण है यहां स्वतंत्र भगवान की चर्चा नहीं है भक्तों के चरित्र में जो भगवान आ गए हैं उन भगवान की चर्चा है अलग से किसी इतिहास की चर्चा नहीं है केवल भक्तों की ही प्रधान रूप से चर्चा है और नाभाजी ने तो भक्तमाल ग्रंथ में घोषणा कर दी जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुनगाए न तरु सुकृत भुजे बीज जो जन्म जनम, जनम पछिता जीवन की सार्थकता इसी में है इसी जीवन में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से भगवत साक्षात्कार हो। यदि चित्त में भगवत दर्शन की अभिलाषा है तो हरिजन गुण गाए, तो भक्तों के चरित्रों को गाओ भक्तों के गुणों को गाओ और यदि ऐसा नहीं किया तो न तरु सुकृत भुज बीज जो जनम जनम कथिता यदि भक्तों का आश्रय नहीं लिया भक्त चरित्रों का आश्रय नहीं लिया तो तेरे सुकृत रूपी जो बीज है ना वे या तो उबल जाएंगे या भुन जाएंगे और भुने हुए बीजों में या उबले हुए बीजों में अंकुरण शक्ति नहीं होती भरजिता क्विता धानाह प्रायो बीजाए नेश इसलिए हमारे जीवन में भगवत कृपा से संत कृपा से जो कुछ सुकृत बन रहे हैं वे अंकुरित तभी होंगे वृद्धि को प्राप्त तभी होंगे पुष्पित पुष्पित पल्लवित और फलित तभी होंगे जब भक्त चरित्र का आश्रय हो यदि आपने भक्त चरित्र का आश्रय ले लिया तो नाभाजी कहते हैं किसी भी प्रकार से ले लोग या तो भक्तों के चरित्र जो यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं आवश्यक नहीं कि केवल ग्रंथ में जो चरित्र हैं वही चरित्र आपके आसपास भी बहुत से दिव्य संत विराजमान हैं, जिनको आपने देखा है या जिनके संबंध में आपने सुना है वे साधु पुरुष किसी अवस्था में बंधे हुए नहीं है वे भक्त पुरुष किसी वर्ण में बंधे हुए नहीं वे भक्त पुरुष किसी आश्रम में बंधे हुए नहीं भगवान का भक्त तो पशु योनि में भी हो सकता है वर्णाश्रम व्यवस्था तो मनुष्य के लिए है पशु में भी गजेंद्र महान भक्त है तोष भगवान गजयूथ गजेंद्र में भक्त जहाँ पशु पक्षी भक्त हो सकते हैं हमारे भक्तमाल ग्रंथ में तो सबके चरित्र हैं पंगति पंगति साधुन साधुन साधुन जिनको नाम लेत दुख छूटत जिनको नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत तिन संगति हम सो इन साधन सो पंगति हम सो इन साधन सो मुख्य महंत कामरती गणपति अज महेश नारायण मुख्य महंत आमरती गणपति अज महेश नारायण जे नर असुर मुनि पक्षी पशु नर असुर मुनि पक्षी पशु जे हरि भक्ति परायण हम सो इन सों सोलरी हम सो इन साधन सों जिनको नाम लेत दुख छूटत तिन को नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत तिन संगति हम सो इन सांगति हम सो इन साधु जे नर असुर मुनि पक्षी पशु जे भक्ति पराय मुख्य महंत कामरती गणपति अज महेश नारायण सब आ गए कोई छूटा नहीं किंतु इनके साथ ही साथ जे नर असुर मुनि पक्षी पशु जे हरिभक्ति पर आए इतना ही नहीं तीन लोक चौदह भुवनन में भय होए हरि प्यारे तीन लोक चौ में हरी प्यारे तीन तिन सो व्यवहार हमारो तीन तिन सो व्यवहार हमारो अभिमान ते न्यारे हम सो इन साधुन सो पंगती हम सो इन साधु तीन लोक, में चौ भवनों में जो भक्त हो चुके हैं अथवा जो हैं, अथवा जो होने वाले हैं तीन तीन व्यवहार हमारो अभिमान इन सोने आ भक्त की पहचान यही है भक्ति जब प्रकट होती है अहंकार नहीं रह जाता है दैन प्रकट हो जाता है हमारे ब्रजमंडल के एक महान सिद्ध संत है पूज्य श्री प्रिया बाबा पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने भी दीर्घ काल तक उनका सत्संग किया हमारे ब्रदमंडल की विशिष्ट विभूति माने जाते थे जन्म तो उनका वाराणसी का था बहुत संपन्न बिर परिवार में उनका जन्म था स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों के विद्वान थे किंतु बस रंग चढ़ गया ये तो हमारे बिहारी जी ऐसे हैं जब बंसी बजाते अधर पर रह करके तो जिसके कान में पड़ती है वही गोपी सब छोड़ के दौड़ी चली जाती है वो चाहे जहां रहती हो प्रिया शरण बाबा ब्रज में आ गए वहां दंडौोती परिक्रमा हो रही थी वृंदावन की अधिक मास में बहुत होती है दंडोती परिक्रमा लोगों से पूछा भाई ये क्यों लोग ऐसे दंडौत कर रहे हैं बोले पुरुषोत्तम मास है इसमें दंडोती करने से मनोकामना पूर्ण होती है लोगों ने बताया बाबा ने भी दंडोती लगा ली मनोकामना क्या थी ब्रज के बाहर तनम प्राण न जाए बस यही अखंड ब्रजवास प्राप्त हो फिर तो वे परम वीतरागी थे रोम रोम से राधा नाम का उच्चारण उनके हुआ करता था वे त्याग तब की मूर्ति थे तो पूजश्री प्रियाशरण बाबा जी ने एक जगह अपनी अनुभववाणी में कहा है उन्होंने कहा कि सौभाग्य से जीव जब श्री कृष्ण कथा में बैठता है तो श्रमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना तद्यंतस्थो हिभद्राणी विधमूत सुत्त सताम भगवान कथा के माध्यम से प्रविष्ट करण रंध्रेण करणरंध्र से भीतर प्रवेश करते तो अवश्य है कौन प्रवेश करते हैं तो बाबा लिखते हैं पहले भगवान प्रवेश नहीं करते पहले उनकी प्राण प्रिया भक्ति प्रवेश करती क्योंकि भक्ति जब बैठ से जाएगी तो भगवान या तिनीच ग्रहेश भक्ति प्रिया तस् सततम प्राण तो भगवान या तीच ग्रहेश पहले भक्ति विराजती तो भक्ति कैसे प्रवेश करती है बाबा ने अपने अनुभव में लिखा है जब जीव सौभाग्य से कथा कीर्तन में बैठता है तो कथा कीर्तन के माध्यम से भक्ति अंतकरण में प्रवेश करती है किंतु भीतर भक्ति प्रवेश करके ये देखती है कि मेरे लिए उपयुक्त आसन है कि नहीं भक्ति का आसन क्या है बाबा कहते हैं कि मेरे अनुभव से भक्ति का आसन दयनीय जिस सिंहासन पर भक्ति विराजती है उस भक्ति का नाम है दयन्य आज सवेरे हम लोग मानस का पाठ कर रहे थे गोस्वामी जी का दैन्य क्या कह नाभाजी तो कह रहे हैं कलि कुटिल जीव निस्तार वाल्मीकि तुलसी भयो साक्षात महर्षि वाल्मीकि ही कली के कुटिल जीवों के कल्याण की कामना से तुलसीदासी के रूप में आकर प्रकट हुए और वे तुलसी राशि कहते हैं बं चक भगत कहा राम के बन चकु भगत कहा राम के किंचन हो, हो कान के किंचन माह प्रथम रेख जग मोरी कि महू प्रथम हो धर्म ध्वज गंधज धोरी दिए धर्म ध्वज लख तो ऐसे है किसी दूसरे के बारे में कह रहे हैं लेकिन आगे बोलते हैं जो आपने अब आप गुण सब कहीं हो जो आपने अब आप गुण आप कही बाढ़े कथा पार नहीं है बाढ़े कथा पढ़ नहीं कही ये हमारे अपने अवगुण है ये किसी दूसरे के नहीं बात में अति अलग बखने में अति अल्प बखान थोड़े में समझिए सयाने थोरे में समझिए कैसा धोत दईन तो है बाबा कहते हैं कि हृदय में भक्ति जब प्रवेश करती है तो देखती है दैन्य का आसन बिछा हुआ है कि नहीं भक्ति महारानी देखती है दैन्य का आसन बिछा है तो अविचल भाव से उस हृदय में निवास कर लेती हैं और जब भक्ति निवास कर लेती हैं तो ठाकुर फिर कहां जाएगा हमारे ब्रज में एक कहावत है ठाकुर जी बोलते हैं रासलीला में किशोरी जी से कहते हैं कहा जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर कहा जाएगी पतंग तेरे हाथ में डोर बनना चे नटनी को तो आली नंद को किशोर नटनी को आली नंद को किशोर पतंग उड़ाने में उनके हाथ में डोरी रहे पतंग कहां चली जाएगी तो ठाकुर जी कह रहे हैं हे किशोर मैं पतंग हूं पर डोरी तो तुम्हारे हाथ में चाहे जितने ऊपर उड़ा दो जब खींचना चाहोगी मेरा वश नहीं मुझे आना ही पड़ेगा तो भक्ति प्रिया हैं साक्षात श्री राधा रानी हैं और वे हृदय राजमान हैं वे खींचेंगी तो आना ही पड़ेगा सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निबसती हृदय शाम श्री हरे भक्तिये का हरिपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय भक्ति सूत्रो बनवा अब ये दैन्य कहां से प्राप्त हो नाभाजी का तो कहना है दैन्य दैन्य की प्राप्ति भक्त चरित्र के श्रवण से भक्त चरित्र के श्रवण अनुशीलन अनुसंधान के बिना दैन्य भाव का आविर्भाव नहीं हो सकता भक्त चरित्र का आश्रय न ले तो भगवत प्राप्ति के पवित्र साधन भी उसको अहंकार रहित नहीं बना पाएंगे अपितु उसके में और अहंकार को भरने वाले हो जाएंगे बात सुनने में अटपटी लग रही होगी लेकिन यथार्थ है मैं बहुत भजन करता हूं मैं बहुत कीर्तन करता हूं मैं इतना लाख नाम जब करता हूं इसको गोस्वामी जी ने भक्ति महारानी का मेल कहा है भक्ति नहीं मेल अभिमान अंग अंग नहीं छोड़ाइए अभिमान और भक्त चरित्र सुनेगा भक्त चरित्र श्रवण करते करते जब श्री सनातन को पाद का चरित्र सुनेगा भक्तमाल में जो बंगाल देश के राजा महाराजा जैसा जिनका वैभव था रूप सनातन संसार स्वाद सुख बांत ज्यो दुह रूप सनातन त्याग दियो गौर देश बंगाल होते सभी अधिकारी हाय गय भवन भंडार रतन भूभुज उनहरी यह सुख अनित्य विचार स वृंदावन की सब कुछ त्याग कर आ गए और वे सनातन गोस्वामी पाद जो सोने की पालकी में बैठकर चलते थे सैकड़ों दास दासतासी जिनके यहां रहते थे वे सनातन गोस्वामी पाद आज से 500 सौ साढ़े पांच वर्ष पहले महीने में एक दिन मधुकरी करने जाते मथुरा क्योंकि उस काल में वृंदावन में किसी गृहस्थ का निवास विरक्त संत ही रहते थे अब मधुकरी करने कहां जाएं तो मधुकरी भिक्षा करने मथुरा जाया करते थे तो सनातन गोस्वामी जी महीने में एक दिन भिक्षा करने जाते थे रोटी मांग के लाते जमुना जी की रज में उसको गाड़ देते बाईस घंटे तक आसन से बैठकर भजन करते कितने घंटे बाईस घंटे इसके बाद जब क्षुधा कुकड़ी सताती तो रज में से एक रोटी निकाली रज झाड़ दी जमुना जी के जल में भिजा लिया पा लिया चौबीस घंटे में एक टुकड़ा खाके भजन करते फिर जब महीने भर में मधुकुरी पूरी हो जाती फिर जाते कहां रहेगा? सनातन गोस्वामी जी का चरित्र सुनने के बाद साधन का अहंकार रहेगा भजन का अहंकार रहेगा कि मैं एक घंटे दो घंटे भजन करता हूँ बाईस घंटे भजन जीवन भर भजन और वह भी ऐसा भजन एक दिन मधुकरी मांगने गए तो एक ब्राह्मणी के यहां चतुर्वेदी परिवार में ठाकुर श्री मदन मोहन जी का दर्शन हुआ जो वर्तमान में करौली में विराज रहे ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी बहुत प्यारी छवि है स्वयं प्रगट किसी मूर्तिकार के निर्मित नहीं बस अटक गए बाबा के नेत्र अविरल अश्रुधार बहने लगी और बस टकटकी लगाकर देख अब तो मधुकरी मांगना भूल गए और वृंदावन लौटकर जाना भूल गए मैया ने ठाकुर को भोग धराया पर्दा हो गया तब समाधि भंग हुई लौट के फिर गए दूसरे दिन फिर आ गए भजन करते करते जब दो तीन दिन लगातार आए तो मैया बोली ऐ बाबा तू या कार्य करूट क, कलूटे सो ने जोर नहीं पछतावे गो ए सबको बंटा ढार करवे बारो ठाकुर है ये यानी हमारो तो बंडहार कर दियो मेरे परिवार में कोई ना है मैं अकेली बची हूं जैसे तैसे आसो